इसीलिए राम जी सत्संग कर्ता ज्ञानवान का बड़ा उपकार है बड़ा जोगी जति विद्वान प्रसिद्ध हो लेकिन सत्संग करता महापुरुष के आगे वो भी आकर नमन करके बैठ राजा परीक्षित कहाँ कम थे लेकिन सुखदेव जी के चरणों में नतमस्त राजा जनक कितने ऊंची समाज ऊंचा राज्य ऊंची बुद्धि के ऊंचे काया के धनी लेकिन टांग टेढ़ी कले जाए अष्टावक्र के चरणों में बैठते राजा जनक अष्टावक्र बारह साल के हैं राजा जनक बड़ी उम्र के बड़े राज्य और बड़ी बुद्धिमता के धनी लेकिन ये लौकिक बुद्धि के धनी हैं वो परमात्मा प्राप्ति रितम्बरा प्रज्ञा के धनी रित से परमात्मा से भरी हुई मती है उनकी जैसे है लोहा डालते अग्नि में तो लोहा अग्निमय हो जाता है और तो थोड़ी देर के बाद फिर लोहा लोहा रहता लेकिन यहाँ बुद्धि एक बार रित से भर गई तो बस जीवन मुक्त हो गया जीते जी मुक्त रहेगा सभी परिस्थितियों के प्रभावों से ज्ञानी कांपता हुआ सिर पटकता हुआ अभी अगर प्राण त्याग करे तभी भी उसकी मुक्ति में कोई हरकत नहीं क्योंकि प्राण त्यागते समय शरीर की ऐसी दशा हुई पीड़ा हुई तो ये सामान्य वृत्ति से मुख्य वृत्ति में ज्ञान तो है ना आपको पीड़ा हुई हाय रेहाय में दुखियों में पलानाओं में हर करने लगे तो अभी भी वास्तव में आपके जो पुराने संस्कार हैं दुख के बाद वो तो जग जाएंगे कि नहीं जग जाएंगे वैसे ही जो अपने को स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से पृथक एक बार शास्त्र और सतगुरु की एक कृपा से अपना अनुभव कर चुके हैं फिर उनको न स पुनरावर्तते श्री कृष्ण कहते फिर पुनर उसका गर्भवास नहीं होता जन्म मरण के चक्कर नहीं होता सतृप्त हो भगवती व तृप्त हो जाता स अमृत भगवती वह अमृत में होता है सब तरती वर जाता है लोकान तारी थी औरों को तारने वाला हो जाता है भजन अथवा जो समझ है वो तो रहती है भले वो समय थोड़ी देर किसी की रहे ना रहे थोड़ी देर के लिए मान लो तो भी फर्क नहीं पड़ता इसलिए भक्त को साधक को डरना नहीं चाहिए मेरा क्या हो जाएगा ये पक्का कर लो कि ये कफ आ जाए बीमारी में भी हो जाए वो हो जाए तो ये मरने वाले का कहुआ मैं तो तेरा तो मेरा इतनी समझ तो पक्की है ही है ये तो कोई छीन नहीं सकता आप समझ लिया तो कौन छीनेगा ज्ञान कौन छीन सकता तत्श्रवण उस परमात्मा तत्व को तत्कथन उसका ही कथन करो पात्र अन्य तत्व परस्पर और अपने से ऊंचे हैं तो उनके चरणों में बैठ के सुन बराबरी के दो तो चर्चा का छोटे हैं तो उनको वो है जब उस भाषा में सुना उसकी प्रीतिभा पाए ऐसा नहीं कैसे ब्रह्म बन के पतन हो जाए नहीं ऐसे ढंग से सुना और पतन से बच के ईश्वर मिल लग जाए क्योंकि गोविंदा बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंदा बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रामन हरि हरे कृपा ओम ओम ओम गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद नारायण हरी नारायण हरी नारायण हरी, हरी सत्संग सुन के थोड़ा चुप हो जाना चाहिए सुबह नींद में से उठकर भगवत सुमर करके चुप बैठ जिसको बोलते चुप साधन श्री कृष्ण ने इस साधन की बड़ी भारी महिमा कही न किंचित चिंत ही कुछ भी चिंता ना कर परमात्मा में विश्रांति मिले गोविंद बोलो गोपाल बोलो समझ गए फिर थोड़ा बोले फिर चुप हो जाओ गोविंद बोलो गोपाल बोलो बोलते रहेंगे तो गोविंद गोपाल से दूर होके बोलेंगे जब बोलते बोलते चुप होंगे तो गोविंद गोपाल में नींद में तो जड़ता रहती है लेकिन जाग के चुप होने में गोविंद गोपाल में ही स्थिति होती इतना सरल है और कठिन भी ऐसा है कि बाप रे बाप जन्म जन्म मुनि जतन करा ही जन्मों से जतन कर रहे अंत रामक छुआवत नहीं अभी तक कोई भगवान आया जतन करते और मान बैठे कि कहीं से आएगा और ऐसा ऐसा करेंगे ऐसा ऐसा होगा तब मिलेगा वो अपनी मान्यता पकड़ के अपनी कोई भी मान्यता पूर्व आग्रह नहीं रखना चाहिए ईश्वर ऐसा ऐसा करके आग्रह करके चलोगे तो उसके अनुरूप दिख जाएगी भगवान की आकृति इसीलिए कृष्ण की आग्रह का तो कृष्ण रूप में दिखेंगे राम जी का आग्रह होगा तो राम रूप में दिखेंगे भूत भैरव का आग्रह होगा तो उसी रूप में दिखेंगे वो तो अपने असली रूप प्रकट नहीं करेंगे इसलिए महाराज आप जैसे हो हम जैसे तैसे तुम्हारे और आप जैसे भी हो महाराज हमें हमें स्वीकार हो महाराज अपने बाप का जाता क्या है भगवान जैसे भी हमें स्वीकार है तो भगवान से बढ़कर कोई है क्या सारी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति परलय करने का परम सामर्थ्य उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो जख मारो इसलिए कह दो महाराज आप जैसे हो हमारे लिए तो आप ही सर्वे स्र्वा परमेश्वर और हम जैसे तैसे आपके तो भगवान भी स्वीकार कर लेंगे भगवान ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम भईया आप बढ़िया हाँ बन के आओ तुम ऐसे बन के आओ तब मैं लूँगा अगर भगवान कहें कि तुम अभी गलत हो ठीक नहीं हो तो भगवान भगवान नहीं ऐसे भगवान को मर जाना चाहिए बच्चा पुकारे और माँ बोले कि अभी नहीं तू तेरा नहा के आएगा धो के आएगा साफ सुथरा हो के आएगा हारे सबसे तिलक टला करके आएगा तब मैं गोद में लूंगी तो उस माँ को क्या कहेंगे माँ है मर जाए माँ ऐसे <laughs> भगवान भगवान ऐसी शर्त नहीं डालते कि तू तो ऐसा बन के आएगा तब मैं तेरे को स्वीकार करूँगा नहीं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज खाली तू ईमानदारी से कह दे महाराज मैं जैसा दे सू तेरा फिर वो यह नहीं कह सकते कि तू जरा ऐसा हो गया वो नहीं कहते मां तो जरा गलती से कह भी दे जा ना दो क्या ना भेरे अभी नहीं लेती हूँ मां तो कह दे क्योंकि माँ को तो बाहर की लींट दिखती है और बाहर का शरीर ले रहे वो तो स्वयं जो शुद्ध है चेतन विमल सहज सुख राशि अपना जीवात्मा तो चेतन है उसमें कहा लीट आएगी जो धोने जाना पड़े उसमें कहाँ विकार आएंगे छोड़ने जाना पड़े <laughs> <laughs> एकदम सरल सौदा सौध ना मे नारायण हरि हरि गोविंद गोविंद गोपाल में से फिर नारायणगांव से ला अरे भैया वही है नर नारी का आयन चैतन्य <laughs> एक डॉक्टर के कई नाम हो जाते एक बापू के भी कई नाम है अभी बापू है पहले और था कहीं और था कहीं और कहीं जहाज में बैठते तो हम पैसेंजर होते <laughs> माँ के आगे होते तो हम बेटे होते बेटे के आगे हम बाप होते पिताजी होते भक्तों के आगे हम साईं होते हैं बापू जी होते हैं उपाधि भेद से ऐसे भगवान की सत्ता के साथ जो उपाधि जोड़ो तो भगवान ऐसे ही दिखे गोविंद भी वही है गोपाल भी वही है नारायण भी वही है अच्युत है वो अपनी सत्ता से कभी चुत नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक चुत हो जाते लेकिन वह जो खुद ये मकान बकान रह जाएंगे लेकिन आकाश जो इसलिए आकाश भी महाप्रलय में ड जाएगा फिर भी वो है केशव ब्रह्मा उचितकाश युग करतेष्णु ब्रह्म विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश का आत्मा बनकर बैठा है वो तुम्हारा ही आत्मा है इसलिए अच्युतम केशवम <laughs> अब देर हो गई भाई ओम हो देर हो गए तो इससे बढ़िया काम कौन सा है अभी जो इस काम में अपना समय लग गया तो इससे बढ़िया लाभ कौन सा मिलवाने वाला था